स्विनावधीतमस्तु है एषा वहै ओ शान्ति शान्ति शान्तिः हाजि अचैषीत् इती अनेन रामोह पुष्पा अचैषी भ्रूवादतवन सूत्रे धा ्यकार सेलंत लोपन लोप धातोः अस्मिन् अधिकारे भूते भूतकालार्थे लुङ्ग्लकारः लुङ्ग् लकारः लकर्मणि लका च भावे चाकर्मकेभ्य इति अनेन सूत्रेण कर्तरिवाच्ये लुङ्ग् लकारः आगच्छति य लुङ्ग् लकार आगतः तस्य लुं इत्यस्य लुंग प्रत्ययपरचो परे उपतिषति तो ची गकारस्य गकार उकारस्य उपदेशे तस्य लोप दर्शन लोप ची लो लुंगि पर हो आदेशो धाची आदेश लुंगी परता धाओ चि प्रत्यय भरती चिली स्थित सिच् चिले लधिकारूत्र लधिकारिप्त सि थास द्वम लह पदम इदम वदती। ये आदेशा ते अष्ट प्रत्य आगछपूत्र लनेदेशन तंगना सूत्र आगत व भवन्ति तो तंग नव प्रत्य आन शान आत्मनेपद् अवशिष्ट परस्मेपम शातरी परस्पदेन धातु्य आत्मनेपद् आगछति तान् विहाय ये शेषा धातवः भवन्ति तस्मात् कर्तरिकारके परस्मैपदं भवति तदा तिङ्गत्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः ये अवशिष्टाः सन्ति तान् विषये वदति तिङ्गत्रीणि त्रीणि एवं तु सूत्रं भवति अष्टादशप्रत्ययानां तु त्रिक् कृत्वा प्रथम मध्यमोत्तमा संज्ञा प्रथमा विभक्ति मध्यम विभक्ति उत्तम विभक्ति अथवा प्रथमपुष मध्यमुष उत्तमपुष युषमुपे सना मध्यम अस्म्युत एक ये तस् प्रथमा आगछति शेषे प्रथमा प्रथमा विभक्ति आगती अर्थात प्रथमपुरुष त्री तस् प्रत्य स द्वेकयोर् द्वेकयोर्द्विवचनेकवचने इत्यनेन एकवचनं तिप् अवशिष्टौ द्वौ अप्सरतः अस्माकं सम्मुखे अस्ति चि सिच् तिप्नः यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययङ्गम् अङ्गसंज्ञा भविष्यति अंगस्य अधिकारे लुङ् लङ् लिङ्क्ष्वडुदात्तः लुङ् लङ् लृङ्क्षु अर्थात् लुङ् लकारः लङ् लकार लृङ् लकार इति एतेषां मध्ये यः कोऽपि परे भवति चेत् धातोः अट् आगमो भवति स च उदात्तो भवति आगमः कुत्र भवेत् आद्यन्तौ टकितौ इति वदति यदि ट इत आदिर्भवती चेत, चेत अव अत्र ट इत अस्ति चेत आदिर्भवती धा अट आगम उपतिच ठ मध्ये टकार मध्ये चार मध्य, मध्य, मध्य पकार सेल तस् लोप दर्शनम लोप मध्य इकार उपदेश अनुना चेत उपदेशे अनुनादर्शनम लोप तो स्थिति अची सी यहां तक हुआ था उसको एक बार मैंने दोहरा दिया हां जी क्या प्रश्न है रुचि जी ओम स्वामी जी स्वामी जी लह परस्मय पदम लह परस्मय पदम इनसे लकारों की परस्मय ओम स्वामी लह परस्मय पदम जी बोलिए जी आवाज आ रही स्वामी जी हाँ आ रही है बोलिएगा जी लह परस्मय ओम स्वामी लह परस्मय पदम जी इससे लकारों की परस्मय पद संज्ञा हुई जी तलंगाना वातमने पदम ने कहा की तंग से लेके महीन के दौर तक आत्मने पद संजय हुए तो ये शेषात कर्तरी परस्मय पदम पुनः क्यों लगाया गया उसी को स्पष्ट करता है जो शेष बचे जोमी? हाँ जी वो शेषात कर्तरी परस्मय पदम इसलिए लगा है क्योंकि परस्मय पद तो हो गया बचे हुए तिंग तिंग, तिंग जी आदि तो परस्मय पद हुआ हुए हैं उसमें कोई बात नहीं लेकिन यहाँ पर यहाँ अपने उदाहरण में परस्मय ही लाना यह कैसे सिद्ध होगा केवल वो तो यह कहता है तंगा नावात्म ने कहता है मेरी बात को समझना सभी लोग तंगा कहता है तंग और आन आत्मा होते बचे हुए होते इतनी बात कही है। लेकिन हम अपने उदाहरण में परस्मय ही लाएं आत्माने ना लाए यह कैसे आप सिद्ध करोगे तो उसके लिए बताया है कि जब हम परस्मय या आत्मनेपद लाना चाहते हैं तो उस प्रसंग में जाना होगा धातुओं से हमको आत्मनेपद लाने के लिए प्रकरण है तो उस प्रकरण में जिन जिन से आत्मनेपद लाना होता है उसको बता दिया और उनसे बचे हुए जो होंगे उन उनसे आपको परस्मय लाना ये आपको विधान करना पड़ेगा ये तो केवल बचे हुए को परस्मय करता है मेरी बात को समझना तंगा नाम तो केवल तंग और आम को आत्मने पद नाम देता है और बचेवे को परस्मय पद नाम देता है बस इतना ही है पर विधायक सूत्र तो आए नहीं अभी तक की मैं यहां पर परस्मय पद ही लाऊंगा या आत्मने पद ही लाऊंगा ऐसा विधायक सूत्र तो आए नहीं ना वो तो केवल संजय कर दिया बचेवे का नाम परस्मय पद कहते हैं लाने के लिए विधायक सूत्र लाना पड़ेगा ना आपको तो विधायक सूत्र लाने के लिए आपको धातु प्रकरण में जाना होगा और वहां देखना होगा कि वहां पर धातुओं से आत्मनेपद लाए जाए या परस्मय पद लाया जाए तो वहां जिन जिन धातुओं से आत्मनेपद लाने की बात कही है वो विधायक सूत्र है उनसे हम आत्मनेपद लाएंगे उनसे बचे हुए जो होंगे वो शेषा कर्तरी परस्मय सूत्र लगाकर के ये विधायक सूत्र है ये सूत्र ही परस्मय लाने वाला है जहां भी आपको परस्मय लाना है तो शेषात कर्तरी परस्मय पदम को लगाना पड़ेगा रुचि जी समझ में आया ओम, स्वामी जी शेषाकर्तरी परस्मय पदम इसका कल आपने जो अर्थ किया था जिन धातुओं से जिन जिन विशेषणों को लेकर आपने पद कहा है उनसे बची हुई धातुओं से कर्ता कारक में परस्मय पद होता है जी तो स्वामी जी एक सौ जी से लेके वहीं तक प्रत्येक रहे हैं तो ये धातुओं से समझ में नहीं आया और विशेषणों से किसको ले रहे हैं ये समझ में नहीं हाँ तो विशेषण का मतलब है मैंने बताया था ना कल की आप तीसरा पद निकालिए एक, एक तीन एक तीन में अनुदातंगित आत्मनेपदम यह सूत्र है यह विधायक सूत्र है आत्मनेपद करने वाला है अनुदातंगीता आत्मने पदम अनुदात धातु हो गीत हो उससे आत्मानेपद होता है यहां से प्रारंभ होता है यहां से आगे आत्मनेपद के ये सारे सूत्र है तो विशेषण है जैसे अनुदात है यह विशेषण है जिस धातु में अनुदात हो, हो या जिस धातु में गीत हो कार इित है ऐसे धात ऐसा ये विशेषण है गीत धातु अनुदात धातु तो अनुदात गीत ये विशेषण है यह आंगो यमन आंग ये विशेषण समोगम्य समोगिद्याम सम ये विशेषण तो जिन जिन विशेषणों से आत्म पद का विधान किया है यहां और इन इनसे अतिरिक्त जो बचे हुए इस, इन विधानों से बचे हुए जो है वो है शेषात्कर्तरी परस्मय पदम से परस्मयी पद हो जाएंगे ऐसा हाँ जी रुचि जी और स्वामी जी जो धातुओं से ओ स्वामी हाँ हाँ बोला स्वामी जी जो धातुओं से कहा ये धातु ये धातु पाठ से पता चलेगा जिन धातुओं से नहीं नहीं ये विधायक सूत्रों से पता लगेगा ना ये बोल रहा हो ना मैं ये जो अनुदात आत्मने पदम ये विधायक सूत्र है ना आत्मने पद करता है जिस धातु में अनुदात है जिस धातु में है, उन सब धातुओं को यह अनुदात आत्मने पदम से आत्मने पद होगा और कर्म व्यतिहार होगा तो ये होगा गति संसार तक हो तो ऐसा होगा परि आदि उपसर्ग है वी पर ये उपसर्ग होंगे इन ये विशेषण बता रहे ना पर वि ऐसे बहुत सारे उद है ऐसे बहुत सारे विशेषण बताए इन इन विशेषणों वाले इन इन धातुओं से आत्मने होता है यहाँ पर विधायक सूत्र बहुत सारे हैं इन सूत्रों के अनुसार जो जो धातु आएंगे वो आत्मने पद बन जाएंगे बचे हुए परसमयपद हो जाएंगे ऐसा स्पष्ट हो रहा और स्वामी जी जी स्वामी जी बोलिए और स्वामी जी युष्मानाधिकरण इसका अर्थ एक बार युष्म का मतलब युष्म उप पद में हो यानी जिस क्रिया के साथ में युष्म का आप प्रयोग करते हैं तो समीप उच्चरित हो अथवा ना हो तो मध्यम पुरुष होता है या मध्यमा विभक्ति होती है और वो युष्म और युष्म जिसको कहता है और जो प्रत्यय है वो प्रत्यय जिसको कहता दोनों का समानाधिकरण एक ही होना चाहिए समानाधिकरण जैसे कृष्णश्चा सो सर्प कृष्ण सर्प तो यह कृष्ण और सर्प यह दो शब्द है कृष्ण और सर्प यह दो शब्द है इन दोनों शब्दों का अधिकरण एक ही सांप व्यक्ति अर्थ कृष्ण शब्द भी उसी सांप रूपी अर्थ के लिए बोला जा रहा है और सर्प शब्द भी सांप रूपी अर्थ के लिए बोला जा रहा है तो इन दोनों शब्दों का अधिकरण आधार एक ही अर्थ है वस्तु है तो ऐसे ही युष्म और जैसे पठसी पठसी में सिप आ रहा है सिप का और युष्म का आधार एक ही व्यक्ति है जिसको आप त्वम बोल रहे हो त्वम रूपी जो अर्थ है वो ही आधार है इन दो शब्दों का त्वम का और पठसी का यह है समानाधिकरण तो युष्म शब्द का प्रयोग करो या ना करो तो समानाधिकरण होना चाहिए युष्म का और आने वाले प्रत्यय का अधिक आ, समान अधिकरण होना चाहिए तब जाकर के मध्यम पुरुष आता है ऐसे ही आ, अस्मद और मिप, मिप वसमस तीनों में से कोई एक ले सकते हो ऐसे सिपथस्था में से किसी एक को ले सकते हो तो उदाहरण के लिए मैं पहले वाला ले रहा हूं तो मिप जो है मिप जिसको कह रहा हो और अहम जिसको कह रहा हो ये दोनों का समानाधिकरण एक ही वस्तु है आधार तो ऐसे स्थिति में मध्यम पुरुष ऐसी स्थिति में उत्तम पुरुष ये होते हैं और इन दोनों के अलावा जो बचा हुआ है वो शेष है उसमें प्रथमा होती है ऐसा हाँ जी रुचि जी ओम स्वामी समझ में आ गया धन्यवाद जी जी स्वामी तो हमारे सामने स्थिति है ची धातु उससे पहले अठ आगम हुआ है तो अठ का आकार धातु छी का और सिच का सकार और तिप का ती ये स्थिति हमारे सामने तो आची सा, जी एक बार लिख अची साजिए स्थिति को अब इस स्थिति में तीसरे अध्याय का चौथा पाद निकालिएगा तीसरे अध्याय का चौथा पाद अंतिम लस्य के अधिकार में देखिएगा हम वहीं चल रहे हैं लस्य के अधिकार में देखिएगा सौ सू, सूत्र संख्या सौ सू, हंड्रेड इतश्च सूत्र इतश्च इतश्च सूत्र कहता है इतस् सूत्र में अब देखिएगा नित्यम गीता की अनुवृत्ति आ रही है नित्यम गीता की अनुवृत्ति आ रही और लस्य तो आ ही रही है अनुवृत्ति लस्य तो लस्य और नित्यम गीता इन दोनों की अनुवृत्ति आ रही है और लोप की भी अनुवृत्ति आ रही है ऊपर देखिए सत्तानवे सूत्र इधस्ट लोप परस्मय पदेशु इधस्ट लोप परस्मय पदेशु इसके ऊपर सूत्र देखिए नाइंटी सेवनवा सूत्र देखिएगा इतश्च लोप परस्मय उपदेशों से लोप की अनुवृत्ति आ रही है लोप की अनुवृत्ति आ रही है नित्यम गीता की अनुवृत्ति आ रही है और लस्य का तो आ ही रही है लस्य के अधिकार में चल रहा है अब सूत्र का अर्थ समझ लीजिएगा गीता का मतलब है गीत जिस लकार में गकार इत है उसको गीत कहेंगे गी, गकार कवर का पांचवां अक्षर अंतिम अनुनासिक जिस लकार में गित है दस लकारने दस लकार और दस लकारों को समझने की सरल विधि मैंने आपके सामने रखी थी लट लट में लकार को पकड़ी लट लठ में आ, आ क्रमों से तो लट लिट लिख लीजिएगा ये तो लट फिर उसके बाद लिट लिट के बाद लुट लट लिट लुट फिर उसके बाद लिट लिट ली लू के बाद लिट फिर उसके बाद लोट लट लिट लुट लिट लोट छ होना चाहिए ना हा लेट तो राजेश जी लेट तो क्या वेद में प्रयोग होता है हम केवल दस लकारों को देख रहे हैं लेट तो वेद में प्रयोग होता है तो लट लिट लुट लिट लोट फिर इसके बाद लंग अब गकार का देखिएगा लंग लिंग लिंग धातु दो हैं एक विधिलिंग है और एक आशीर्लिंग है लिंग दो हैं एक लिंग एक आशीर्लिंग आ और आ लिख दीजिए आशीर्लिंग ऐसा हो जाएगा एक विधि लिंग एक आशीर्लिंग तो लंग लिंग लुंग लंग लिंग लुंग लिंग, लुंग, लिंग एक छूट गया लगता है एक दो तीन चार पांच छ सात दशा पूरे हो गए पूरे हो गए पूरे हो गए ना तो देखिए गकारीत के कितने हैं देखिएगा लंग लिंग लुंग लिंग ये पांच हो गए देखिएगा लिंग लकार दो है एक आशीर्लिंग एक विधि लिंग तो गीत का मतलब गकारीत है जिस लकार में उसको गीत कहेंगे और गीत नित्यम का मतलब सदा हमेशा हमेशा तो सूत्रकारर्थ बता रहा हूं गीत लकार संबंधी इकारस्य नित्यम लोपो बहती गीत संबंधी लकार के इकार का इत में छ एक है इतच चाह तो और अर्थ में आता है नित्यम गीता में तो उत्तम पुरुष में कर रहा था अब यहां चा से और और गित लकार संबंधी जो इकार है उसका नित्य ही लोप होता है यानी हमेशा लोप होता रहता है तो गित गीत संबंधी गीत लकार संबंधी जो इकार है उस इकार का नित्य ही लोप होता है यानी हमेशा लोप होता है उसका अब गीत लकार संबंधी इकार क्या है यहां पर देखिए देखिए तिप में तिप में इकार है और यह तिप किसका है लुंग लकार का है लुंग लकार में लुंग के स्थान पर ही तो तिप हो गया तो स्थानीय से लुंग माना जाएगा और ये गीत संबंधी इकार भी है तिप में इकार तो इतस्ट सूत्र से इस इकार का लोप हो जाएगा समझने का प्रयत्न करना जो मैं कहना चाह रहा हूं इतस्ट सूत्र कहता है इत हमें 6 एक है इत का मतलब इकार का लोप की अनुवृत्ति है लोप होता है किस इकार का तो कहता है नित्यम गीत गित गीत लकार संबंधी गीत लकार संबंधी इकार का लोप होता है ये कहता है तो ये गीत लकार संबंधी इकारे तिप क्योंकि लुंग के स्थान पर तिप हुआ है तो इकार का लोप हो गया तो आ ची सी है हमारे सामने अब कुछ बातों को आपको समझना है आ... इसी, इसी में देखिएगा सूत्र है 113, 114 देखिए अंतिम सूत्र देखिएगा 113, 114, तेरह यह बहुत प्रमुख सूत्र है इनको याद रखना है तिंगित सार्वधातुकम यह संजा कर, करने वाले सूत्र यह दोनों तिंगित सार्वधातुकम एक कहता है तिंग जो होता है उसको सार्वधातुक नाम देते हैं हम तिंग तिंग का मतलब ये अठारह प्रत्यय जी से लेकर के महिंदक अठारह प्रत्येक तिंग जो है अठारह प्रत्यय को सार्वधातुक नाम देते हैं उनको सार्वधातु कहेंगे उसका नाम दे दिए सार्वधातुक और शीत का मतलब है शकार है जिसका शकार इत है जिसका उसको शित कहेंगे जैसे श्यप प्रत्यय है श्यप प्रत्यय आता है श्यप प्रत्यय आते हैं ऐसे ही बहुत सारे प्रत्यय आएंगे जो शिकार वाले होंगे तो शित का मतलब है शकार इत है जिसका उसको शित कहते तो शिकार ईत प्रत्यय वाला भी सारोधातुक कहलाता है और तिंग तो सारुधातु कह तो दो सार्वधातुक हो गए हमारे सामने एक तो तिंग सारुधातुक है और शिकारित प्रत्यय वाला सार्वधातुक है यह संज्ञा नाम रखने वाला सूत्र है तिंग को सारुधातुक कहेंगे और शित को सारुधातुक कहेंगे शिकारित वाले प्रत्यय को और तिंग प्रत्यय को तिंग का मतलब अठारह प्रत्ययों को या तिंग कहेंगे अब यह दोनों प्रकार के प्रत्ययों को छोड़ करके तिंग को और शित को छोड़ करके आर्धातुक नाम होगा जिन प्रत्यय जो प्रत्यय तिंग नहीं है ये तिंग के अंतर्गत नहीं आते हैं और शित के अंतर्गत नहीं आते ये तीसरे अध्याय की बात चल रही है समझने का प्रयत्न करना तीसरे अध्याय में जितने भी प्रत्यय हैं इन प्रत्ययों में तिंग प्रत्यय है जो अठारह प्रत्यय है और जिस जिसके अंदर शकारित है ऐसे प्रत्यय है तो तिंग और शित प्रत्ययों को सार्वधातुक नाम दे दिया है इन दोनों को छोड़ करके और जितने भी प्रत्यय हैं तीसरे अध्याय में उन सब प्रत्ययों का नाम आर्ध धातुक दिया है आर्ध धातुक तो आर्ध धातुकम शेष का मतलब है तिंग और शित से बचे हुए जितने भी प्रत्यय है उनका नाम है आर्ध धातुक समझ रहे जी मेरी बात को तिंग शित सार्वधातुकम आर्ध धातुकम प्रत्यय सार्वधातुक होते हैं उनका नाम सार्वधातुक दिया और शीत प्रत्यय सार्वधातुक होते हैं और इन दोनों से बचे हुए जो प्रत्यय है तीसरे अध्याय में उन प्रत्ययों का नाम है आर्ध धातुक यानी उनका नाम दिया आर्ध ये नाम हो गए अब आइए अपने मूल प्रसंग पे आइए आजी शित का एक बार फिर बताइए शकार इत है जिसमें उसको जैसे एक प्रत्यय लिखिए शप राज शप, शप।, शप।, शप। तीसरे अध्याय में कर्तरी शप कर्ताकारक में धातु से शप प्रत्यय होता है जैसे भवती भवता भवंती में जब हम रूप बनाते हो तो उसमें शप प्रत्यय जुड़ता है कर्तरी शप तो श्यप प्रत्यय है पकार की भी इंजा होती है और शकार की भी इत संज्ञा होती है अब आप ही बताइए माता जी ये की संज्ञा किस सूत्र से होती है शिक्षक किस सूत्र से होती है आपने पढ़ रखा है शकार की संज्ञा कर्तरी शब्द से नहीं कर्तरी शब्द तो शब्द प्रत्यय विधान करने वाला है इत संजय थोड़ा करता है कर्तरी शब्द कहता है कर्ताकारक में करताकार थे शब प्रत होता है धातु से लेकिन शब्द में शकार की संजय किस किससे करेंगे हाँ एक बात सभी लोग समझना जैसे मैंने पूछा है शब्द की इंजा किस सूत्र से, से करेंगे तुरंत इंजा वाले सूत्र के प्रकरण में जाना है तीसरे पाद तीसरे पाद में एक तीन में इत वाले सूत्र मां भुवादयो धातवा उपदेशे अजन नासिकित हलंत्यम वो जो सूत्र है ना वहां पर वहां पर इत वाले सूत्र है वहां जाएंगे तो एकदम आपको पकड़ में आ जाएगा उन सूत्रों को देखते पकड़ में आ जाएगा उपदेशे अजन नासिकित हलंत्यम नवी भक्तो आदिर क्ष प्रत्य चुटु लशक व तद्ते तस् लोप यहां पर इतने ही तो सूत्र है उपदेश अजन्यासिकित है अलंत्यम है आदिर टुडुआ है शाह है, चुटुआ है लशकव देते हैं, यही सूत्र है हाँ जी माता जी किस सूत्र से होता है इस संज्ञा ओम स्वामी हाँ जी आप में से कौन बताएंगे हा स्वामी जी, आ, सीमा जी बता सकती है स्वामी जी सीमा जी बता सकती है आ, जी स्वामी जी ये लशक हाँ लशक वित लक्षित कहता है प्रत्यय के आदि लकार शकार और कवर्ग की संजय होती है तद्धित को छोड़ करके अतद्वित का तद्दित प्रत्यय के छोड़ करके प्रत्यय के आदि लकार की शकार की और कवर की संजा होती है तो यहां शकार की संज्ञा लशक व सूत्र से होती है माता जी समझ में आया हो माता आ गया स्वामी जी आगे आ गया स्वामी जी अब आगे हं जी, आप लोगों को यह समझना है इत संज्ञा कहां से होती है अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो उस प्रकरण में जाओ यहां सूत्र कितने हैं देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात सात सूत्र हैं, इन्हीं सूत्रों में आपको संज्ञा वाले सूत्र मिल जाएंगे मैं पूछूं वृद्धि किस सूत्र से होती है तो वृद्धि प्रकरण में जाओ सात दो में वृद्धि अतौपध्या अचोन्नीति तदे स्वचा मादे किती उस प्रसंग में जाओ अभी तक आपको बताया है उसमें उसी में से पूछूंगा मैं वृद्धि किस सूत्र से होती है तो वहां वृद्धि प्रसंग में जाओ ऐसा ये समझने की बात है कि अगर याद नहीं आ रहा है सूत्र तो उस प्रसंग में जाओ उन सूत्रों को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा इस सूत्र से हुआ तो वृद्धि किस सूत्र से होती है मैं पूछू कि नायिका में वृद्धि किस सूत्र से होती है आपको सूत्र याद नहीं आ रहा है उस प्रसंग में जाओ सात दो में अंतिम सूत्र है तो मृजेर वृद्धि अचोन नीति सूत्र मिल जाएंगे आपको तो कोई सूत्र आपको दिखाई देगा जिस सूत्र से वृद्धि हो जाती है ऐसा तो वृद्धि प्रकरण में जाकर के वृद्धि करने वाले सूत्र को इत संजय करने वाले प्रकरण में जाकर के इत संजय वाले सूत्र को ऐसे अलग अलग प्रकरण हैं उन, उन प्रकरणों में जाने से पता लग जाएगा धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा प्रकरण क्या होते हैं तो अब आइए हम चल रहे थे किंचित सार आर्धातुकम शेषा माता जी शीत का पता लग गया आपको शीत क्या होता है जी लग गया हाँ जी शिकार अंत में जी अब हमारे सामने है आ ची साता यह है अब देखिएगा ये लिख दीजिएगा राजेश जी एक बार नीचे स्क्रीन पर आची सा आप को बतािप है ये को है सारधातु आर धातु हा सारधातु धरम क्षिङ्ग तो है ही नहीं है दिख गया है ही नहीं है और बचा तिप तीप जो है तिंग में आता है अट्ठारह प्रत्ययों के अंतर्गत में लिया है। और इट वही महिंग का गकार लिया है तो तिंग कर दिया तिंग का मतलब अट्ठारह प्रत्यय अठारह प्रत्यय कोई भी एक प्रत्यय वो सार्वधातु की माना जाएगा अट्ठारह में से किसी भी प्रत्यय को पकड़ो वो सार्वधातु के तो तिंग तिप जो है यहाँ सारधातु के अब अगला प्रत्यय है सिच सिच कौन सा प्रत्यय है सीमा जी सिम स्वामी जींग प्रत्यय है नहीं सिंग नहीं है आता नहीं है अठारह प्रत्यो में अब देखिए आताम झास आताम ध्व इट वही मैंग इनमें तो सिच तो है ही नहीं थिप, अच्छा, थिप. आ, तिंग शित, तिंग शित को नाम नाम तो क्या है और कर अह प्रत्ये धातु धातु होगे हा जी अठारह प्रत्यय सारुधातुक होंगे और जो शीत वाले प्रत्यय जो होंगे शकारित जिसके भी होंगे वो भी सारुधातुक होंगे अब सित्य है और नचा क्या है आर धातुक है ऐसे समझना पकड़ में आ गया जी, जी, अब तिप तो सारातुक हो गए सिच जो है ये आर धातु है इसलिए हमारे प्रसंग में देखिएगा भाष्य में आची साता आर्धातुकम शेष शेष सूत्र आ गया आर्धातुकम शेष इस सूत्र से जो है सिच जो है यह आर्धातुक नाम हो गए इसका सिच को हम अब आर्धातुक नाम दे दिया क्योंकि यह ना तो तिंग है ना शिथित है इसलिए सिच को आर्ध धातुक नाम दे दिया यह क्यों आया सूत्र क्योंकि आर्धातुक को मान करके कोई काम करना है कोई प्रयोजन सिद्ध करना इसलिए यह सूत्र आया आर्ध धातुकम मेरी बात को समझना है क्योंकि हम प्रयोग को देखेंगे ना अचय शीत अचय शीत में यानी सकार को शकार हो रहा है अचय शीत में देखिएगा हमारे सामने स्थिति है अची को तो वृद्धि हो रही है सकार को मूर्धन्य हो गया और उसमें यहां ई भी जोड़ दिया है ता तो वैसा का वैसा है तो ता के लिए कोई काम नहीं है बचा हुआ है केवल ता लेकिन सकार में परिवर्तन है ची में परिवर्तन है यानी धातु में परिवर्तन है और सकार में परिवर्तन है तो अपने उदाहरण को देखना है अचय अब हमको क्या काम करना है यह देखना पड़ता है हमारे सामने आता ये स्थिति है और फिर उदाहरण को देखिएगा अचय तो देखिएगा ची में तो आई ची के ई को आई हो रहा है आई का मतलब वृद्धि हो रही है इसमें और सकार है और उ... उदाहरण में सकार है मूर्धन्य यानी सकार को हमको मूर्धन्य बनाना है फिर एक काम करना है इस इस सकार में ई भी जोड़ दिया है तो ई भी लाना है और जैसा है वैसा तो अब हमको एक काम करना है ई जोड़ना है उस ई को जोड़ने के लिए अब आगे प्रक्रिया चल रही है तो सकार क्या है ये प्रत्यय है।, प्रत्य है कैसा प्रत्यय है आर्ध धातुक प्रत्यय है कैसे आर्द्ध धातुक है आर्धातुकम शेषा से आर्धातु शेष किस से है तिंग शिथ से शेष है तो आपसे यदि कोई प्रश्न पूछे आर्धातुकम शेषा शेष किस शेष आर्धातुक तो आपको बोलना तिंग और शिथ से शेष यानी तिंग और शित से बचे हुए कुशेष कहते हैं उन बचे हुए शेष प्रत्ययों का नाम आर्ध धातु के तो सि जो है तिंग और शिथ से बचे बचा हुआ है इसलिए इसका नाम आर्धातुक है तो अर्धातु को नाम दे दिया तो अर्धातु को नाम देते दे तो कार्य बताओ इसका इसका प्रयोजन बताओ अर्धातु को नाम क्यों दिया तो सूत्र आ रहा है आर्ध धातु कस्य इट वला दे सूत्र है आर्धातु कस्य सात दो पैंतीसवां सूत्र है बहुत विशेष सूत्र है निकालिएगा सात दो निकालिए मूल में सात दो पैतीस अब यहां इट प्रकरण है इसको कहते हैं इट प्रकरण आर्धात कस्यड वाला दे ये जो है यहां से इट प्रकरण है ये इट प्रकरण वाला प्रसंग है आर्धात कश्यड वला दे ये कहता आर्धात कश्या और इट में एक एक है वाला दे है वलादे वला दे स्थिति है अब यह कहता है वल वल प्रत्यार है वलादे वल प्रत्यार है तो वला दे समास वल आदिर येशाम शाम ये नहीं वल आदिर ये वल आदि यश सवलादि वलादि प्रत्यय प्रत्यय के लिए आया है तो वल वल प्रत्यार आदि में है जिस प्रत्यय के वल का मतलब प्रत्यार बनता है देखिये वल प्रत्याहार है वल आदि में है जिस प्रत्यय के उसको वलादि प्रत्यय कहते आप समझ रहे हैं वल प्रत्याल प्रत्याहार कहां से बनता है ये समझना पड़ता है वल प्रत्यार कहां से बनेगा हायवरट में वाकु ले लिया हायवरट से वाकु लिया और हल सूत्र में अंतिम हल सूत्र वहां का लकार ले लिया तो हायवरट से वकार से लेकर के हल के लकार तक जितने अक्षर है वो सब वल प्रत्यार में आते तो कहता है वल आदि वल आदि यश सा वलादि प्रत्यय यह प्रत्यय का विशेषण है बहुरी समास देखिये सिच जो है ना सिच प्रत्यय है ना यहां पर सिच प्रत्यय है सिच प्रत्यय है और इसका एक विशेषण है आर्धातुक वलादे प्रत्यय वलादी भी होना चाहिए और आर्धातुक प्रत्यय भी होना चाहिए वलादी आर्धातुक प्रत्यय को इट का आगम होता है इस सूत्र का अर्थ बताया मैंने समझ रहे जी मेरी बात को यह सीधा सीधा सूत्र का अर्थ बता दिया आर्धात इट वला दे में छ एक, एक, एक, एक तो आर्ध वलादी आर्धातुक प्रत्यय को इट का आगम होता है अब यहां सिच प्रत्यय देखिएगा सिच में जो सकार है सिच प्रत्यय में सकार बचा हुआ है तो यह सकार वलादी प्रत्यय में आता है वल प्रत्याहार में आता है सिच सकार हाँ जी रा, राम जी हाँ जी आता है कहां पर है ये सिच सकार कहा प्रत्यार हाँ शेषा शेषा प्रत्यार में सकार है तो वल वल में आ गया और आदि में प्रत्यय का आदि भी है ये सिच जो है सिच पूरा प्रत्यय है और आदि में सकार है तो वलादि यहां वल वल प्रत्यार में आता है सकार और यह सकार वलादि में भी है और आर्धातुक भी है समझने का प्रयत्न करना सभी लोग माता जी सीमा जी अब सब समझने का प्रयत्न करना यह जो सिच प्रत्यय है यह सिच प्रत्यय आर्धातुक भी है और वल प्रत्यार में भी आता है तो इसलिए एक सूत्र कहता है आर्धात कस्य आर्धातुक इट वला दे कैसा है तो यहां इट प्राप्त हो रहा है पूरा कंडीशन लागू हो रहा है यहां पर लेकिन लेकिन एक ऐसा सूत्र आ करके उसको रोकता है वह सूत्र दिया है देखिएगा भाष्य में देखिएगा कहता है एकाच उपदेश अनुदाता एकाच उपदेशे अनुदाता इसी पाद का यहीं पर यह तो पैंतीसवां सूत्र है और यह दसवां सूत्र होना चाहिए देखिएगा हां दसवां सूत्र इसी सातवें अध्याय का दूसरे पाद का दसवां सूत्र निकालिएगा यह दसवां सूत्र है यहां से लेके आगे कुछ सूत्र है जो इठ का निषेध करता है तो यह इठ निषेध प्रकरण कहलाता यहां पर साथ साथ समझते जाइएगा वहां लिख भी सकते संकेत भी कर सकते आप पेंसिल से ताकि आगे चल करके आप मिठा भी सके उसको यहां एकाच उपदेश अनुदाता यहां आप पेंसिल से लिख सकते इट निषेध प्रकरण तो ये इट निषेध प्रकरण है इसके आगे जो है ना शुरु का की थी शनिग्रह गोष्ठ आगे जो सूत्र आ रहे हैं यह ईट का निषेध करने वाला प्रकरण है तो यह कहता है एकाचा उपदेशे अनुदाता यह कहता है देखिए इससे पहले एक सूत्र है आठवां सूत्र देखिएगा नेड वशी कृति ना इट वशी ये आठवां सूत्र में तो इट की अनुवृत्ति आ रही है आगे इट की अनुवृत्ति आगे जाती है नेट नेट का मतलब है ना इट नेट नेड वशी सूत्र देख रहे हैं आप आठवां सूत्र आठवां सूत्र है नेड वशी कृति इसमें नेड का मतलब है ना इट नेट यह आगे चौंतीसवें सूत्र तक जाता सुत्र है यह नेट यानी पैंतीसवां सूत्र आर है आर्धात से इट वाला आगे उससे पहले पहले यानी चौंतीसवें सूत्र तक नेट कब ना इट ना इट यानी इन इन सूत्रों में इन इन विधायक सूत्रों में इट का निषेध करता है यानी इन इन परिस्थितियों में इट नहीं होता है अब देखिएगा एकांच एकांचदेश अनुदाता में नेट की अनुवृत्ति आ रही है यानी न इट यानी इट नहीं होता है एकांच में पांच एक है एकाचा जो शब्द है एकाचा ये अजंत है अलंत नहीं है एकाच एकाच उपदेश अनुदातात् एकाच में पांच एक है और उपदेश है तो सात एक है और अनुदात्तात् पांच एक है तो एकांच का मतलब एको अच्छ य एकाच समासाँच में समास है एकोअ स एकाच जिसमें एक ही अच्छ है जिसमें एक ही अच है ऐसे धातु को एकाच धातु कहते हैं जिस धातु में एक ही अच्छ है किसी किसी धातु में अनेक अच्छ होते हैं किसी किसी धातु में एक ही आंच होता है तो यह एकांच धातु है फिर अनुदाता दूसरा विशेषण दिया है एकांच भी धातु हो और वो धातु कैसी धातु हो अनुदाता वो धातु अनुदात भी हो और उपदेश का मतलब उपदेश में मूल धातु में एकांश होना चाहिए उपदेश का मतलब है उपदेश में यानी मूल धातु में एक ही अच्छ होना चाहिए अब चीय धातु निकालिए चीय धातु अच्छा धातु धातु पाठ निकालना स्वामी जी हाँ जी स्वामी जी थोड़ा समझ में नहीं आया स्वामी जी क्या समझ में नहीं आया उदात और अनुदात और स्वरित धातु होता है स्वामी जी नहीं अभी तो अभी ने बताया नहीं है ना अनुधातु को मैंने बताया नहीं है प्रसंग में आया ना समय जो पहले पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा अनुदात का अर्थ अभी मैंने बताया नहीं ना इसलिए धातु पाठ निकलवा रहा हूं अच्छा अच्छा ठीक है धातुपाठ इसलिए निकलवा रहा हूं कि आ, ये अनुदात क्या होता है ये बताने के लिए धातुपाठ खुलवा रहा हूं धातुपाठोलिएगा और चीय चयने धातु निकालिए स्वादिगन का है स्वादिगन का चीय चयने स्वादिगण कई है ना हाँ पांचवा नंबर है ची चे ने पांचवा नंबर है धातु पृष्ठ संख्या है चौतीस थर्टी फोर पृष्ठ संख्या है पेज नंबर स्वादिगण है और धातु संख्या यहां पर ची चे पांच है निकाला आप सब लोगों ने ओम स्वामी जी हाँ जी देखिए धातु पाठ में जितनी भी धातु हैं इन धातुओं में स्वर बताए गए स्वर बताए कोई धातु उदात्त धातु होता है उदात्त वाला धातु किसी धातु में उदात्त है किसी धातु में अनुदात है किसी धातु में स्वरित है मेरी बात को समझना न? कोई धातु उदात्त वाला धातु होता है कोई धातु अनुदात्त वाला होता है कोई धातु स्वरित वाला होता है और कोई कोई उदात्त होता है कोई अनुदाते होता है कोई स्वरितेत होता है छह बातें बताए आपके सामने उदात्त उदातेत अनुदात्त अनुदातेत स्वरित स्वरितेत ये छे बातें बताई आपको उदात्त और दूसरा है उदात्त अनुदात अनुदाते स्वरित, ऐसे इच्छे प्रकार की धातु होती और पता कैसे लगेगा हमको यह उदात है यह अनुदात है यह स्वरित है तो वह लिखा रहता है यही बताने के लिए मैंने आपको धातु पाठ खुलवाया अब देखिएगा स्वादिगण में देखिएगा अथा स्वादयो नवो उभयो भाषा ऐसे लिखा है उभयतो भाषा उभय तो का मतलब है ये नौ धातु नौ धातु है यहां पर एक से लेकर नौ तक यह नौ धातु उभय तो का मतलब है यह दोनों लकारों में चलते हैं यानी दोनों पदों में चलते हैं। परस्मय पद में भी चलते हैं आत्मनेपद में भी चलते हैं। तो उभय तो का मतलब है परस्मय पद और आत्मने पद ये धातु परस्मय पद में भी चलती है और आत्मने में भी चलती है दो पदों में चलने वाली धातु को उभे तो भाषा ऐसा लिखते हैं समझ रहे हैं आप लोग नवो उभे तो भाषा ये नौ धातुए जो है ये परस्मय पद और आत्मने पद दोनों में चलते हैं और अंत में लिखा है देखिएगा नव धातु नौ धातु समाप्त होते ही नीचे लिखा है इति इति का मतलब यह नौ धातु इति व्रीय वर्जम व्रीय धातु को छोड़ करके इन नौ में एक धातु है व्रीया, आठवां धातु देखिए व्रीय वर्णे वीय वर्णे धातु को छुड़वा रहे व्रीय वर्जम व्रीय धातु को छोड़ करके ये बाकी आठों धातु अनुदात्त होते हैं ये अनुदात्त है ये अनुधात् वाले धातु है तो इन सबके नीचे अनुदात चिन्ह है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है हमको लेकिन सबके नीचे अनुदात चिन्ह है जैसे अनुदात् का होता चिह्न आडी रेखा आडी रेखा अनुदात् का है. तो इसके नीचे अनुदात् चिह्न आडी रेखा लिखना चे आजकलो लुप्त लिखे ने लिन् लिख सकते अपि पहचान के लिए आप लिख सकते हो। या लि लिखि हु लिखा स्वामि लिखा हु केवल अनुदात्ता इ लिखा आडी रेखा लिखि है क्या आड़ी लेखा नहीं लिखी हुई ये लिखा हुआ दीर्घांतो अपुदा यही तो मैं बता रहा हूं यही बता रहा हूं कि यहां पर केवल शब्द में लिखा है अनुदात वाली धातु है लेकिन इन धातुओं के नीचे आड़ी रेखा तो नहीं लिखी हुई है ना आज सुशीला जी जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको पकड़िएगा धातु के नीचे जैसे शून्य धातु है तो शू के नीचे आडी रेखा लिखी हुई है नहीं नहीं लिखे मैं यही कहना चाह रहा हूं यहाँ वो वैसे लिखी हुई होने चाहिए वो नहीं लिखी नहीं। इसलिए इन्होंने केवल अंत में लिख दिया कि ये सब अनुदात वाली धातु है जी जी, जी। लेकिन आप जी एक आपने बताया था ना एक पंडित सत्यानंद वेद वाघेश जी है उनकी अगर धातु पाठ देखेंगे उन सब धातुओं में लिखी हुई मिलेंगे आपको अनुदात अनुदात् और उदात का उदात्त और स्वरित का स्वरित तो ये नौ धातुएं हैं इनमें से व्रीय वर्णे आठवे नंबर के धातु को छोड़ करके बाकी धातुएं अनुदात वाली धातु है यानी इन सबके नीचे जो है ना स्वरों के नीचे जो है आड़ी रेखा है तो ये अनुदात वाली धातु कहलाती है और व्रीय वर्जम व्रीय को छुड़वा दिया अर्थात व्रीय धातु अनुदात ना होकर के उदात हो व्रीय केवल उदात्त धातु है बाकी अनुदात समझ रहे हैं आप बात को अब देखिएगा फिर उसके नीचे देखिए दस नंबर ग्यारह बारह तेरह चौदह तो ये, ये, ये चौदह तक ये अनुदात है अनुदात है चौदह तक फिर ऊपर देखिएगा बगल में पंद्रह नंबर देखिएगा पंद्रह सोलह सत्रह यहां पर इति अनुदाता उदात्यता यह अनुदात धातु है लेकिन उदात्य है उदात्य का मतलब समझ लीजिए उदातेत का मतलब है उदात्त की उदात्जा हुई है उसको उदातेत कहेंगे उदात्त की इत संजा जिसमें होती है उसको उदात्त कहेंगे जैसे अब देखिएगा आप, लृी, आप लृी में री है री जो है ये उदात्त है लेकिन इसकी इतंजा हो जाती है आप ल्री में री जो है ये उदात है लेकिन इस उदात की संजय होती इसलिए उदातेत कहलाता है अनुदात तो है यह अनुदात के साथ साथ उदाते इसमें दो स्वर है एक आ जो है यह अनुदात है और पुलरी जो है री ली ये उदात है तो उदात की संजय हो जाती यहां पर ऐसे शक्लरी शक्लरी में शकार उदा अनुदात है और री उदात है राधा राधा साध संसिद्धो राधा में राम अनुदात है और ध उदात है और सा में सा अनुदात है और ध उदात है तो एक अनुदात है और एक उदात्त की संजय हो रही इसलिए उसको उदातेत कहेंगे तो ये अनुदात उदात्तेत धातु है तो मैं कह रहा था एक आचा उपदेश उपदेश में एक हो और अनुदात् यो हा चिन धातु पाचवे न उपदेश धातुं एकर अकार यो हले है ये उपदेश में एक धातु की अनुदा धातु के और देखिएगा यहीं पर आप समझ लीजिएगा दसवें नंबर के ऊपर लिखा है अष्टौ परस्मयी आठ धातु ये वाली धातु है ऊपर देखा था आपने उभयतो भाषा उभतो भाषा जो है वह परस्मय पद है और अष्टौ परस्मयी ये परस्मय वाली धातु है जो धातु परस्मय है उसके ऊपर लिखा रहता है यह परस्मय की है और, और कई आत्मने पद तो वहां लिखा रहता आत्मने पद है केवल आत्मने पद तो केवल आत्म पद लिखा रहेगा केवल परसमय पद तो केवल परसमय पद लिखा रहेगा और दोनों में है तो उभतो भाषा करके दोनों लिखे रहेंगे जैसे यहां अनुदात वाली धातु बताए और दूसरी जगह उदात्त वाली धातु हो जाएंगी ऐसा हाँ जी क्या प्रश्न है रुचि दीजिए आपका ओम शामिल जी स्वामीजी उदार अर्थ संज्ञा उदार धातु ओं स्वामी आ संज्ञा स्वामी जी ल संज्ञा उपदेशे आनुनाशि हित इ सूत्री हा जि हा जि और स्वामी राध साध इसमें अच्छा आकार है, है ये अनुनासिक है ना इसलिए इसकी भी संजय हो जाएगी उपदेश अजन से ही हो जाए अच्छ में आ रहा है ना धाम आकार राधा में साधा में स्पष्ट है हो स्वर होगा वो अनुदात वाला है तो अनुदात्य हो जाएगा जैसे यहाँ उदात तो उदात है ऐसे अनुदात अंत में है तो उस अनुदात की संजय हो जाएगी तो अनुदात कहलाएगा और कहीं स्वरित हो गई तो, तो उस पर हाँ जी श्रद्धा जी क्या प्रश्न है जैसे ये अनुदाता उदाते ऐसा आया है जी तो ची तय भी यहाँ जो है वो तो उदात् है तो वो भी उदात्ते होना चाहिए किसमें चि चे उदा को हैलो अचो व्यञ्जनो व्यञ्जन है न हले हल स्वर स्पष्ट जी स्वामी हाँ जी कौन पूछ रहे थे माई स्वामी जी हाँ बोलिए हाँ पद और परसमय पद ये समझ में नहीं है स्वामी जी क्या अनवर्तक है क्या अर्थ बताता है स्वामी जी ये समझ थोड़ा समझ है, ऐसा है अनुवर्तक भी है और रूढ़ भी है दोनों है जब जो क्रियापद जैसे यजती का मतलब होता है यज्ञ करता है तो यज्ञ करता है मतलब राम मोहन यजती राम मोहन यज्ञ करता है तो अपने लिए नहीं करता दूसरों के लिए करता है और जब अपने लिए करता है तो आत्मापद हो जाएगा जब जो क्रिया स्वयं के लिए होती है वो आत्माने कहलाता है और जो क्रिया दूसरों के लिए होती है वो परसमेपद कहलाता है ये योगी करते हैं ये योगी करते हैं और रूढ़ अर्थ यह है रूढ़ अर्थ में तो परस्मयपद भी अपने लिए भी हो जाएगा दूसरे के लिए भी हो जाएगा आत्मनेपद को रूढ़ कर देंगे तो अपने लिए भी हो जाएगा परस्प दूसरों के लिए भी हो जाएगा लेकिन उसको यौगिक में रखना चाहते हैं तब उस स्थिति में आत्मने का प्रयोग जब हम करते हैं तब हम अपने लिए क्रिया करेंगे जैसे यज्ञ करता है पुरोहित यज्ञ करता है वो किसके लिए करता है यजमान के लिए करता है तो पुरोहित यजति पुरोहित यज्य करता है तो वो यजमान के लिए कर रहा है अपने लिए नहीं कर रहा है और खुद के लिए करता है तो यजते हो जाएगा ऐसा स्पष्ट हो रहा है हां स्वामी जी स्पष्ट हो गया ये ये आत्मा पद परसमय शब्दों से पता लगता है आत्मा अप, अपनी आत्मा के लिए जब स्वयं के लिए क्रिया करता है तो तब आत्मने पद का प्रयोग होता है जब दूसरों के लिए क्रिया करते हैं तब परस्मय का प्रयोग होता है यह योगी करते हैं लेकिन इसको रूढ़ करते हैं रूढ़ करते हैं तो फिर वहां अपने लिए दूसरे के लिए नहीं होता है अपने लिए भी परस्मय का होगा दूसरे के लिए भी परस्मय होगा अपने लिए भी आत्मने होगा दूसरे के लिए भी आत्मने होगा तो कभी रूढ़ अर्थ में चलते हैं ये दोनों कभी योगी के में चलते हैं ऐसा हाँ जी कौन और कोई किसी का कोई प्रश्न तो मैं यहाँ पर बता रहा था ओम स्वामी हाँ जी बोलिए स्वामी जी ये जो उदात अनुदात ओम स्वामी हाँ बोलिए मैं सुन रहा हूँ स्वामी जी जो अनु हाँ जी ये जो उदात और अनुदात बताए हैं ये स्वामी जी इनका कोई नियम होता है या फिर परंपरा से जैसे बताए जाते हैं वैसा समझना होगा वैसे समझना होगा जो धातु पाठ में लिखे हुए आते हैं उसी के अनुसार हम कुछ खेलना पड़ता है जो धातुपाठ में लिखा रहता है उसी के अनुसार चलना पड़ता है और किसी ने गलत लिख दिया है तो हमको प्रयोग से पता लग जाएगा किसी ने गलत लिख दिया हो मान लीजिए उदात के जगह अनुदात लिख दिया अनुदात की जगह उदात लिख दिया या अनुदात उदात की जगह स्वरित किसी लिख दिया है तो हमको प्रयोग से पता लग जाएगा कि यह उदात्त है अनुदात है या स्वरित है जब आप स्वर प्रकरण स्वर प्रकरण पढ़ेंगे स्वर प्रकरण पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि धातु आ, क्या होता है या प्रत्यय क्या होता है वो स्वरों का जब पता लग जाएगा आपको बाकी शुरू शुरू में परंपरा से पता लग जाएगा तो मैं ये कह रहा था धातु पाठ में हां जी हो गया आपका जी हाँ मैं यह कह रहा था धातु पाठ में धातु पाठ में धातु जो है ये चार प्रकार के बताएं एक अनुदात वाली धातु दूसरी उदात वाली धातुए तीसरी स्वरित वाली धातु फिर अनुदातेत वाली धातुए उदातेत वाली धातुए और स्वरित वाली धातु तो इस प्रकार छह प्रकार की धातु हो गई और इन धातुओं में तीन टाइप हैं एक परस्मय पद एक आत्माने पद एक उभयपदी उभयपद कहते हैं उभय पद का मतलब है आत्मापद परस्मय पद एक, एक ही धातु आत्मा पद में भी चलती है और परस्मय पद में चलती है और कोई धातु केवल परस्मय पद में चलती है और कोई धातु केवल आत्मा पद में चलती है ऐसा है यह एक मोटा मोटी प्रक्रिया मतलब अठारह प्रकार का वेद है स्वामी जी जी मतलब अठारह प्रकार का वेद है धातुओं में अठारह प्रकार कैसे तीन कॉम्बिनेशन हो गए ना स्वामी जी धातुओं का फिर वो छह प्रकार का ये छह तीन अठारह हो गया ना नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है मतलब आत्मनिपद केवल आत्मनिपद धातु अलग प्रकार की है केवल परस्मय धातु अलग प्रकार की है केवल उभयपदी धातु अलग प्रकार के तीन प्रकार के ये हो गए इन तीनों में से जरूर नहीं है कि आत्मनेपद है तो वो आत्मापद वाले उदात है तो वो परस्मय में जाकर के अनुदात्य बन जाए ऐसा नहीं है धातु तो उभय है जैसे यहाँ अभी हमने स्वादिगण में उभे पद ही पड़ा है लेकिन है अनुदात्य है चाहे परस्पर में चलाओ चाहे आत्मनेपद में चलाओ है अनुदात है ऐसा पकड़ में आ रहे हाँ समझे इसलिए वो 18 प्रकार छोड़ दीजिएगा केवल आप ये समझ लीजिएगा तीन तीन छह प्रकार है तो मैं ये कह रहा था कि अब हमारा नियम देखिएगा एकाचा उपदेश अनुदाता उपदेश में एकाच वाली धातु हो और अनुधात वाली धातु हो तो हमारे सामने चीय धातु है यह उपदेश में एक वाली धातु है और अनुदात वाली धातु है तो यह सूत्र कहता है उपदेश में एक वाली धातु अनुदात वाली धातु से उत्तर पंचमी विभक्ति है एक में अनुदात्तात्म में तो एक उपदेश में एक वाली और अनुदात वाली धातु से उत्तर यदि इट इट आगम प्राप्त हो रहा हो वो इट ना हो ऐसा कहता ये तो एकाच उपदेश अनुदाता इस सूत्र ने दुणे जो आर्धात इट वला दे सूत्र से इट प्राप्त हो रहा था सिच को और इस सूत्र ने उस इट का निषेध करा दिया पकड़ में आया जी प्रसंग फिर आ जाइए वहीं पर फिर वहीं पर आ जाइए आर्धातुकम शेषा से सिच जो है आर्धातुक है एक बात आर्ध धातुक से इट वला दे पूरा शर्त घट रहा है सिच आर्धातुक है और वलादी भी है तो आ, वलादी आर्धातुक सिच को इट का आगम होता है तो पूरा शर्त घटित हो रहा है लेकिन इस शर्त को रोकने वाला एक सूत्र आया है यदि वो धातु भले आर्धातु को वलादी हो लेकिन यदि वह धातु एक आच वाली धातु है अनु वाली धा, धातु है तो इट आगम नहीं हो सकता ऐसा इसने इट का कर निषेध करा दिया यहां तक पहुंच गए थी सब लोग समझ में आ गए यहां तक हाँ सबको समझ में आ गया यहां पर अब आगे बढ़ना है या रोकना है राजेश जी रोक देते हैं आगे चले ओम भगवान अभी यहीं तक रो, रोक दें कल देखें जी जी अच्छा रहेगा एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको कल हां जी हां जी कल कल आप लोग अच्छी तरह इसको समझ लीजिएगा यह अच्छा प्रसंग ही इसको समझना है धातुओं को समझ लीजिएगा आप होमवर्क में गृह कार्य में धातु पाठ खोल करके देख लीजिएगा धातुओं को समझ लीजिएगा कौन आत्मने पद है कौन परस्मय पद है कौन उभय भाषा है उभय भाषा मतलब दोनों में चलेगा परस्मय में भी आत्मने और ऊपर लिखा रहेगा सबसे ऊपर लिखा रहेगा ये धातु आत्मने पद ये धातुएं परस्मय हैं ये धातुए उभयपद ही फिर धातुओं के नीचे लिखा रहेगा ये धातु अनुदात् वाली है ये धातु उदात्त वाली है ये धातु स्वरित वाली है ये धातु स्वरितेत है ये धातु उदातेत है ये धातु अनुदातेत है इन सबको पकड़ लीजिएगा और आर्धातु क्या होता है साधातु क्या होता है इन, इनको थोड़ा समझ लीजिएगा जो जो सूत्र आए उन सूत्रों के अर्थों को समझ लीजिएगा फिर कोई बात समझ में नहीं आए तो कल पूछ लीजिएगा तो इसको यहीं पर विराम देते हैं ओंकार करते हैं शांति शांति शांति ही नमो नम